रहस्य दर्शी कविदारे अजल बिना कावन खुलाने कभी कवि हंसा तेज कर जनगन हंसा नगर करे द्वार पुरुष जातो ध्यान तरार निकल नहीं आगे काम श्रोध मद लोग जगह जुगत जुगत की तुषाभिशानी परम मर्म कर व्या करे कहे कबीर सुनोभन साधो अमर हो रहे भगवान कृपा सुनो हमें इसका अर्थ समझा धर्म है अमृत की खोज मनुष्य के जीवन में सर्वाधिक सुनिश्चित है मृत्यु ज्यादा निश्चित और कोई तथ्य नहीं और सब संयोग हो भी सकता है ना भी हो मृत्यु संयोग नहीं होगी ही कितने ही बचने के उपाय हो सब व्यर्थ हो जाएंगे मृत्यु से कभी कोई बचा नहीं मनुष्य को छोड़कर और कोई पशु पक्षी पौधा पत्थर मृत्यु के प्रति सचेतन नहीं मरते हुए भी हैं लेकिन उन्हें पता नहीं की मृत्यु होगी इसलिए मनुष्य के अतिरिक्त और कोई पशु धर्म को पैदा नहीं कर पाएगा धर्म पैदा होता है मृत्यु के बोध से जितना गहन मृत्यु का बोध होगा उतनी ही गहन धर्म की खोज होगी अगर मृत्यु ना हो तो धर्म खो जाएगा अगर ऐसा हो जाए कि आदमी कभी न मरे तो सब मंदिर मस्जिद सब गिर जाएंगे इसीलिए तो जिस जैसे, जैसे उम्र हाथ से खोती है वैसे वैसे व्यक्ति को धर्म की चिंता शुरू होती है जिस जैसे, जैसे मौत गरीब आती है वैसे वैसे आदमी विचार करता है जवानी में आदमी बोलाया रख सकता है मंदिर को तब नशा गहरा होता है जीवन का चढ़ाव पर होती है गति होती जीवन में जीवन के भोग का नशा होता है जैसे जैसे पहाड़ से उतार शुरू होता है बुढ़ापा करीब आता है वैसे वैसे आश्वासन टूटने लगते हैं, भरोसा गिरने लगता है जिंदगी हाथ से जाती मालूम पड़ती मौत के कदम जैसे ही सुनाई पड़ने लगते हैं, वैसे ही धर्म की खोज शुरू हो जाती है। मृत्यु के कारण धर्म की खोज शुरू होती है इसलिए स्वभावतः धर्म की खोज अमृत की होगी और जब तक अमृत का अनुभव न हो जाए तब तक मनुष्य भयभीत रहेगा कपता रहेगा तुम कितने ही भुलाओ तुम कितना ही छिपाओ और हमने मौत को छिपाने की बड़ी कोशिश की इस संबंध में एक बात ख्याल ले लेनी जरूरी है दुनिया में दो तरह की संस्कृतियां एक संस्कृति है जो काम को दबाती है सेक्स को छिपाती है और दूसरी संस्कृति है जो मृत्यु को दबाती है मृत्यु को छिपाती पश्चिम में मृत्यु को छिपाया जाता है सेक्स की खुली छूट है रोज रोज छूट बढ़ती जा रही है लेकिन मृत्यु को बिल्कुल भुलाया जा रहा है पूर्व में सेक्स को दबाया गया है काम वासना को दबाया गया है मृत्यु को नहीं दबाया गया ये दो तरह की संस्कृतियां हैं काम वासना और मृत्यु दो छोर हैं, क्योंकि काम वासना यानी जन्म काम वासना यानी जन्म का सूत्र अगर तुम जन्म को दबाओगे तो मृत्यु को तुम्हें देखना ही पड़ेगा मृत्यु को तुम्हारी आंखें तक जाएंगी क्योंकि दो ही तो तथ्य हैं जीवन में या तो जन्म को देखते रहो तो मृत्यु को भुला सकते हो अगर मृत्यु को देखो तो जन्म को भुला सकते हो पूर्व ने तय किया कि हम जन्म को बुला दें काम वासना को बुला दें जिससे है ही नहीं ऐसी जिंदगी बना ले कि पता ही न चले कि आदमी के जीवन में कोई काम वासना है समझो अगर मंगल ग्रह से कोई यात्री अचानक आए और हमारे गांवों में घूमे बाजारों में घूमे लोगों से मिले जुले दुकान दफ्तर में जाए उसे पता ही नहीं चलेगा कि काम वासना जैसी कोई चीज भी मनुष्य के जीवन में हमने उसे रात के अंधेरे में छिपा दिया से पता ही नहीं चलेगा क्योंकि हमारे जीवन के बाहर वो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती उसे हमने भीतर मन में छिपा लिया है जो संस्कृति कामवासना को छिपाएगी उसे मृत्यु को गौर से देखना पड़ेगा इसलिए पूरा धार्मिक हो गया क्योंकि मृत्यु को ज्यादा देखोगे अनिवार्य रूप से अमृत की खोज शुरू होगी पश्चिम ने कामवासना को नहीं दबाया मृत्यु को दबाया इसलिए पश्चिम में मृत्यु को भुलाने की बड़ी कोशिश की जाती इस बात को अशिष्ट समझा जाता है कि आप मृत्यु की चर्चा करें पूर्व में कामवासना की चर्चा करने को अशिष्ट समझा जाता है अगर आप कामवासना की चर्चा करें तो लोग समझेंगे आपको संस्कार नहीं सभ्यता नहीं पश्चिम में मृत्यु की बात नहीं की जाती मृत्यु को चर्चा के बाहर डाल दिया गया काम वासने की जितनी चर्चा करनी वो करो मृत्यु की भर मत करना कोई मर भी जाए तो लोगों ने अलग शब्द खोज लिए है मृत्यु को छिपाने को कि स्वर्गवासी हो गया हम में से अधिक तो नर्कवासी होंगे लेकिन जो भी मरा उसी को हम कहते हैं स्वर्गवासी हो गए मृत्यु शब्द की जगह स्वर्गवासी शब्द बड़ा मधुर वैकुंठ लोग चले गए वैकुंठ वासी हो गए इससे ऐसा लगता है मरे नहीं कहीं हे ये मृत्यु को छिपाने की तरकीब है लोग कहते हैं चोला छोड़ दिया जैसे चोला ही छोड़ा मरे नहीं कहीं है हजार तरह की अभिव्यक्तियां हमने खोज रखी हैं। जिनमें हम छिपाते हैं कि मृत्यु का तथ्य और पश्चिम में बहुत ज्यादा है आदमी मर जाए तो भी उसको बड़ी शांत शौकत से बड़ी व्यवस्था से फूलों से सजा के ले जाते जैसे कोई मृत्यु नहीं घटी जैसे कुछ दुख और शोक नहीं हो गया है जैसे कोई उत्सव है बुलाने की व्यवस्था है और इसलिए हम मरघट को बाहर बना देते हैं गांव के मरघट पे भी पश्चिम में पत्थर लगाते हैं तो वहां लिखते हैं यहाँ फना फनाद आदमी सो रहा है मरने गया है सो रहा है चिर निद्रा में लीन ये सारे के सारे शब्द इस बात को छिपाने की कोशिश है कि कोई चीज टूट गई मिट गई समाप्त हो गई पश्चिम ने छिपा लिया है मौत को इसलिए विज्ञान पैदा हुआ क्योंकि अगर मौत मनुष्य की चेतना से हट जाए तो फिर जन्म ही रह जाता है काम वासना रह जाती जीवन रह जाता है तो फिर जीवन को कैसे अधिक सुविधापूर्ण बनाया जाए कैसे जीवन को अधिक रंगा जाए कलात्मक बनाया जाए कैसे अच्छे मकान हो कैसे अच्छी सड़क हो कैसे अच्छा बाथरूम हो तो जीवन के काम में लग गई सारी चेतना मृत्यु को बुला दिया तो जीवन को बसाने का ख्याल आया इसलिए पश्चिम में विज्ञान विकसित हुआ पूर्व में कामवासियों को बुला दिया इसलिए जीवन उपेक्षित हो गया कैसे तुम जीते हो कुछ मतलब नहीं खुले कबाड़ में जीते हो कोई मतलब नहीं झोपड़े में जिंदा हो कि मरे हो भूखे हो कि प्यासे हो दुर्गंध है कि बीमारी है कि मक्खियां हैं घेरे हुए कुछ मतलब नहीं ये तो दो दिन का खेल समाप्त हो जाएगा असली चीज तो मौत है वो आई रही चाहे तुम महल में रहो चाहे झोपड़े में तो हमने जीवन को और जन्म को छिपाया इसलिए विज्ञान विकसित नहीं हुआ धर्म विकसित हुआ और जिस दिन कोई व्यक्ति दोनों को आंख खोल के देखता है उस दिन सही अर्थों में क्रांति घटित होती क्योंकि एक को तुम छिपाओगे दूसरे को तुम देखोगे तो तुम्हारा बोध आधा रहेगा तुम अधूरे रहोगे और आधा सत्य असत्य से भी बदतर है क्योंकि आधा सत्य सत्य जैसा मालूम होता है और सत्य है नहीं पूरा सत्य ही सत्य होता है और अब तक दुनिया में कोई संस्कृति पैदा नहीं हुई जिसने पूरे सत्य को देखा तुम्हें मैं उसी संस्कृति के वाहक बनाना चाहता हूं कि तुम पूरे सत्य को देखो जन्म भी है जीवन को ढंग से जीना भी है और यह जानते हुए जीना है कि मौत होने वाली विज्ञान विकसित हो उससे हम जीवन की सुविधा खोजें और धर्म विकसित हो उससे हम अमृत खोजें अगर अकेला विज्ञान होगा तो खोज मृत्यु की ही हो जाएगी इसलिए विज्ञान एटम बम ना हाइड्रोजन बम पे पहुंच गया खोजते खोजते मृत्यु ही हाथ लगेगी जिसको तुमने छिपाया है वही हाथ में लगेगा क्योंकि जब तुम बहुत खोजोगे जिसको तुमने दबाया है वो हाथ में लग जाएगा कहीं भी छिपाओ तुम्हें तो, तो पता ही है कि कहा छिपाया कितना ही भूलो तुम्हें तो पता ही है और जिसको तुमने छिपाया है वो तुम्हारे अचेतन को प्रभावित करता रहेगा एक वैज्ञानिक ने जीवन भर की तलाश पूरी कर ली थी और भागा हुआ घर आया जिस काम के पीछे पचास साल से लगा था वो पूरा हो गया था द्वार पर ही उसे अपना छोटा बेटा बैठा हुआ मिला उसने कहा बेटे तू भी जान के खुश होगा कि मैं जो खोज रहा था वो खोज पूरी हो गई मंजिल आ गई मैंने वो अद्भुत चीज खोज ली जिसकी तलाश थी उसके बेटे ने पूछा वो क्या है अद्भुत चीज बात में कहा की मैंने वो बहस खोज लिया है की अगर मैं चाहूँ तो एक सेकंड में सारे दुनिया के लोगों को मार डाल सकता हूँ बेटे ने कहा डैडी तो पहले मुझे मार के दिखाओ बेटा बड़ा प्रसन्न था और उसने कहा जिससे की बच्ची कहते हैं अच्छा पहले हमें करके दिखाओ तो उसने कहा कि डैडी पहले मुझे मार के दिखाओ वैज्ञानिक उदास हो गए सभी वैज्ञानिक उदास हैं आज क्योंकि उन्होंने अन्य मौत खोज ली गए थे जीवन को खोजने खोज ली मौत जिसको छिपाया था वो हाथ में आ गया पश्चिम के लोगों ने मृत्यु का सूत्र खोज लिया है कैसे मारना सुगमता से जल्दी तेजी से कुशलता से अब एक क्षण में ही सारी दुनिया नष्ट की जा सकती है ये बड़ी अजीब बात है खोजने गए थे जीवन हाथ लगी मौत पूर्वक लोगों ने काम वासना को छिपा छिपा के सारे चित्त को काम ग्रसित कर दिया है खोज में रहे थे ब्रह्मेचरी ब्रह्मेश्वरी मिला ने मिली है बहुत ग्रहित वासना चित्त में चौबीस घंटे काम की ही धन रहती है और जब तक काम की धुन बज रही तब तक कबीर की धुन न बचेगी और जब तक काम वासना रोए रोयों को घेरे हुए तब तक कबीर जिस लोक की बात कर रहे हैं वो दसम द्वार ना खुलेगा काम वासना पहला द्वार है और पहले ही द्वार पर जो अटका है वो दसवें तक कैसे पहुंचेगा दसवा तो आखिरी द्वार है पहले नहीं उलझ गए तो में तक कौन जाएगा लेकिन जितना हमने काम वासना को दबाया उतना हम काम वासना से भर गए और पश्चिम ने जितना मृत्यु को दबाया उतनी मृत्यु हाथ में आई मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि जो तुम छिपाओगे वो आज नहीं कल प्रकट होगा छिपाना कुछ भी मत जीवन के तथ्यों को सीधा सीधा देखना न जीवन में जन्म भी तथ्य मृत्यु भी जन्म को भी देखना और वृत्ति को भी तब तुम दोनों का अतिक्रमण कर सकोगे भय के कारण जिसको तुम छिपा दोगे वो बार बार तुम्हारे रास्ते में आएगा भय से कभी कोई मुक्त नहीं हुआ है अभय चाहिए रोमा रोला ने अपनी एक डायरी में एक बहुत कीमती वचन लिखा है उसने लिखा है मैं एक ही अभय जानता हूं और जिसने अभय सीख लिया उसने सब सीख लिया और वो अभ्य यह है कि जिंदगी जैसी है तुम उसे उसकी पूरी सत्यता में देखने की कोशिश करना ना तो कुछ छिपाना ना कुछ जोड़ना जिंदगी जैसी है उसे पूर्ण का पूरा देखना और जिंदगी जैसी है उसके पूरे अनुभव के साथ तुम्हें जीना छिपाया कि तुम मुश्किल में पड़ोगे जिंदगी अधूरी हो गई खंडित हो गई दबाया तुम मुश्किल न पड़ोगे ध्यान रखना काम वाचना जीवन का सूत्र है उसी का अंत मृत्यु में होता है जो जन्म में शुरू होता है वही मृत्यु में मरता है जो जन्म के पहले था वह मृत्यु के बाद भी रहेगा अगर तुम जन्म और मृत्यु को गौर से देखो तो जल्दी ही तुम्हारी आंखों में वो तीव्रता और वो रोशनी आ जाएगी कि तुम जन्म और मृत्यु के पार भी देख पाओगे अगर तुमने एक छिपा लिया तो तुम इतने डर जाओगे तुम इतने भयभीत हो जाओगे कि तुम कुछ भी देखने में समर्थना रह जाओगे तुम्हारी आंखों में भय समा जाएगा और जिस आंख में भय है वो आंख धुए में दबी है फिर तुम तर्क खोजते रहोगे तर्क तो सभी खोज लेते हैं, लेकिन तर्क कोई सत्य नहीं है तर्क तो पागल भी खोज लेते मुला नसरुद्दीन गया था मनुष्य चिकित्सक के पास परीक्षा के तौर पर मनुष्य चिकित्सक ने कहा जांचने को कि इस आदमी की बुद्धि डवाडोल कितनी हुई है या नहीं हुई है कहा कि नसरुद्दीन अगर हम तुम्हारा एक कान काट ले तो क्या होगा ने कहा साफ है कि मैं जितना सुनता हूँ उससे आधा सुन पाऊंगा मेरे सुनने की क्षमता आधी हो जाएगी उस मनुष्य ने कहा और तुम्हारा दूसरा कान भी काटने तो क्या होगा तो नसरुद्दीन का फिर मैं देख ना पाऊंगा मनुष्य हैरान हुआ उसने का मतलब अच्छ की बात करते हो दूसरा कान काटने से तुम देखते ना पाओगे नफरुद्दीन ने कहा उल्लू के पत्ते मेरा चश्मा जो गिर जाएगा जटियों के भी तर्क होते उसके तर्क को खंडित नहीं कर सकते क्या तो बात पति की रहा है जैसे ही तुम्हारे जीवन में एक चीज को छुपा लिया और दूसरी चीज तुमने इतनी महत्वपूर्ण बना दी कि वो दोनों को दोनों का ध्यान बांट ले वैसे ही तुम्हारे दिन में तुम्हारे जीवन में एक तरह का झककीपन आ जाएगा झककीपन का अर्थ असंतुलन तुम एक तरफ ज्यादा झुक गए और संतुलन सम्यक्त है मध्य में होना जैसे कोई नट रस्सी पे चलता है तो जरा बाएं झुकता है तो तत्काल दाएं झुकता है ताकि संतुलन न खो जाए और हर घड़ी संतुलन को बनाना पड़ता है संतुलन कोई चीज नहीं है कि एक दफे जमा लिया जम गई प्रतिपल संतुलन संभालना पड़ता है हर कदम पर तो नट को फिर से संतुलन संभालना पड़ता है क्योंकि हर कदम नया कदम नई स्थिति ऐसा नहीं कि एक दफा संतुलन संभल गया फिर आप मजे से सो जाएं। जीवन भी रस्सी पर चलते हुए नट की भांति है वहां चुनाव नहीं करना है दो के बीच संतुलन संभालना बाएं झुके तो बाएं गिरोगे दाएं झुके तो दाएं गिरोगे गिरो कहीं भी दोनों हालत में मौत हो जाएगी अगर मध्य में रहे तो बच सकोगे तो न तो जन्म के साथ एक हो जाना है ना मृत्यु के साथ न तो काम वासना को सब कुछ बना लेना है और न मृत्यु से मुक्त होने की वासना को सब कुछ बना लेना है न तो काम सब कुछ है न मोक्ष दोनों के मध्य अतिक्रमण कर जाना है चाहिए कोई काम ना न रह जाए मुक्ति की भी ना रह जाए तभी तुम दोनों के पार हो सकोगे और जैसे ही कोई दोनों के पार होता है उसके जीवन में ये अनूठी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं जिनकी कभी चर्चा कर रहे हैं ये घटनाएं बड़ी अतर्क और भाषा में कहना बड़ा विरोधाभासी क्योंकि जो भी कहो वही अधूरा मालूम पड़ता है जो भी कहो बहुत कुछ कहने को शेख रह जाता है जो भी कहो लगता है कि सीमा बांधी उस पर जो असीम था और जो भी कहो सुनने वाले को लगेगा कि नशी में बातें कर रहे हैं क्योंकि सुनने वाला जहां से सुन रहा है उसका जो अपना अनुभव है उससे इन बातों का कोई तालमेल न खाएगा तुम्हें एक ही अनुभव है जीवन का वो पहले द्वार का है या अगर तुम्हारा अनुभव बहुत गहरा हो गया हो तो भी नौमी द्वार से तुम्हारा ऊपर अनुभव नहीं जाता दसवें द्वार का तुम्हें कोई भी अनुभव नहीं नौ द्वार हैं हमारे शरीर के दो आंखें दो नाक के नासापुठ मुंह है दो कान गुदा है ये नौ द्वार है तुम्हारा सारा जीवन इन्हीं में समाया हुआ है और ये सब द्वार शरीर के दसवा द्वार सहफरार है वो शरीर में है और फिर भी शरीर का द्वार नहीं क्योंकि ये जो नौ द्वार हैं इनसे तुम दूसरे शरीरों से संबंधित होते हो आंख से तुम क्या देखोगे दूसरे को देखोगे कान से तुम क्या सुनोगे दूसरे को सुनोगे हाथ से तुम क्या छुओगे दूसरे को छुओगे दसवा द्वार अनंत का द्वार है समस्त का द्वार है एक कोने पर काम वासना दूसरे कोने पर दसवा द्वार काम वासना से जो पैदा होता है वो मरता है और दसवें द्वार से जो प्रविष्ट हो जाता है वो अमृत को उपलब्ध हो जाता है काम वासना से शरीर पैदा होता है शरीर मरण धर्म है दसवें द्वार से अशरीरी की झलक मिलती है उसकी कोई मृत्यु नहीं वो दसवा द्वार तुम्हारे सिर में और इन पहले और दसवें द्वार के बीच में सारा खेल है सारा नाटक है। पहले द्वार से तुम प्रविष्ट होते हो संसार में दसवें द्वार से तुम बाहर निकलते हो संसार के पहला द्वार वहां लिखा है एंट्रेंस दसवा द्वार वहां लिखा है एग्जिट और ये तो बात पक्की है कि जहां एंट्रेंस होगा वहां एग्जिट भी होगा ये तो बात पक्की है जहाँ प्रवेश द्वार होगा वहां बाहर जाने का मार्ग भी होगा कामवासना से तुम प्रविष्ट हुए हो संसार में जन्मिंद्री तुम्हारा द्वार है आने का इसको भी हमने बोला रखा है इसका हम विचार ही नहीं करते कभी कोई आदमी सोच नहीं सकता उसके माँ बाप संभोग कर रहे थे इसलिए वो संसार में प्रविष्ट हुआ है ऐसी बात ही सोचने में लगेगी पाप की कहीं माँ बाप और संभोग करते ये तो सब गलत लोग करते कभी तुम सोचे हो सजग रूप से कभी तुमने इस पे ध्यान किया कैसे तुम संसार में आए ये सोच के मन में बड़ी ग्लानी होगी कि माँ और बाप संभोग कर रहे हैं ये सोच के मन में बड़ी चिंता होगी कि जन्मंदिरी के द्वार से तुम्हारा आगमन हुआ है इन बातों को हमने भुला रखा है इन बातों को हमने छिपा दिया है लेकिन ये सच्चाइयां हैं और छिपाने से झूठ नहीं हो जाएंगी ही रहेंगी तुम कभी सोचते ही नहीं कि तुम कैसे इस जगत में आए हो और अगर पहले द्वार से तुम जगत में आए हो और उसी द्वार पर अटके रहे तो जगत में ही बने रहोगे अगर तुम एंट्रेंस पर प्रवेश द्वार पर ही बैठे रहे तो जीवन में कोई गति ना होगी कोलू के बैल की भांति घूमते रहोगे ऐसा अनंत जन्मों से तुम घूम रहे हो जैसे आने का मार्ग है वैसा जाने का मार्ग भी है उसकी ही तलाश धर्म है, अमृत की खोज धर्म इस जीवन में तो मृत्यु है ही और जब तक तुम समझते हो यही जीवन तुम्हारा सब कुछ है तब तक तुम मृत्यु से भयभीत रहोगे तब तक तुम ज्वालामुखी पर बैठे हो किसी भी छंद मौत हो सकती है और होगी ही एक छम का भरोसा नहीं फकीर हुआ एक सूफी बाजिब यात्रा पर जा रहा था तीर्थ की हज करने जा रहा था तो जमाने थे एक पैसे में एक दिन का भोजन और एक दिन का खर्च पूरा हो जाता था उसने तो एक पैसा जेब में रख लिया और यात्रा पर निकलने को ही था कि उसके धनपति भक्त ने कहा कि ये, तुम क्या कर रहे हो एक पैसा लेके आज करने जा रहे हो कभी सुना वो सांस में एक थैली ले आया था जिसमें बहुत असरफिया थी उसने कही साथ रख लो एक पैसे से कहीं हज हुई इतनी लंबी यात्रा आना जाना कम से कम छ महीने लगने वाले बाजीर ने कहा रख लूंगा तुम्हारी थैली थी, लेकिन तुम मुझे पहले पक्का भरोसा दिला दो कि मैं एक दिन से ज्यादा जीवूंगा कल भी मैं रहूंगा अगर तुम मुझे आश्वासन दे दो कि कल भी मैं रहूंगा तुम्हारी थैली स्वीकार उस धनपति ने कहा मैं कैसे आश्वासन दे सकता हूं कि कल आप रहेंगे कल का किसको भरोसा है बाजीत तो ने कहा ये एक पैसा आज के लिए काफी कल का जब भरोसा ही नहीं तो कल का इंजाम बायोजीत की भीड़ में एक फकीर और बैठा हुआ था बायजीत तब ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ था लेकिन सिर्फ ज्ञान के करीब ही करीब रहा होगा कगार पर रहा होगा अभी चलांग नहीं लग गई थी तभी तो हज की यात्रा को जा रहा था कहीं ज्ञानी तीर्थ यात्रा को गए मगर फिर भी समझ गहरी थी तब तो धमपति के पैसे को कह दिया कि संभाल के रख लो तुम्हारे काम पड़ेगा मुझे तो कल का भरोसा कोई दिलाए तभी कल की चिंता एक फकीर हंसने लगा और भीड़ से उठ गया बाय उसके पीछे दौड़ा और कहा कि तुम क्यों उसने कहा जब दिन का भरोसा है तो पर कल के भरोसे में क्या दिक्कत है जब एक पैसा रख सकते हो तो बात तो हो गई फिर एक पैसा रखो कि करोड़ पैसा रखो क्या फर्क पड़ता है आज का भरोसा है और जब एक पैसे पे भरोसा है तो परमात्मा पे कितना भरोसा है ही नहीं बाजिद ने वो पैसा भी वहीं गिरा दिया और कहते हुए उस पैसे के गिरने के साथ बातचीत ज्ञान को उपलब्ध हुआ एक क्षण का भरोसा नहीं और इंजाम कितना बड़ा इंतजाम करते करते ही तुम समाप्त हो जाओगे पैसा धन तो पेट्रोल की भांति है वो कोई मंजिल नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो पेट्रोल इकट्ठा करते चले जाते उनके घर में पेट्रोल ही पेट्रोल हो जाता है खुद भी रहने की जगह नहीं रह जाते वो बाहर रहते वो यात्रा की तैयारी कर रहे हैं मगर जब तैयारी पूरी हो जाए तभी तो यात्रा पे जाएंगे इस संसार में कोई चीज कभी पूरी नहीं होती इसलिए वो कभी यात्रा पे नहीं जा पाते वो पेट्रोल इकट्ठा करते करते मर जाते धन मंजिल में, धन मार्ग पर विनिमय का साधन और धन तो तुम्हारी पकड़ ये बताती है कि तुम्हें कल का बहुत भरोसा है क्षण भर भी भरोसे का कोई कारण नहीं मौत किसी भी क्षण द्वार पर दस्तक दे सकती है इस जीवन में तो मौत छिपी इस जीवन में तो जन्म के साथ ही मौत तुम्हारे भीतर आ गई है जन्म की घड़ी में ही तय हो गया कि कैसे तुम मरोगे कब तुम मरोगे एक एक क्रोमोसोम जिससे शरीर बनता है उसकी उम्र तय है। तो 70 साल जिएगा कि 80 साल जिएगा बस उतनी ही तुम्हारी उम्र होगी थोड़े व्यवस्था से जिए तो थोड़े दिन ज्यादा थोड़ी अव्यवस्था से जिए तो थोड़े दिन कम लेकिन आमतौर से उम्र तय हो गई जन्म के साथ मौत भीतर प्रवेश कर गई प्रवेश द्वार पर ही मत बैठे रहो निकास का मार्ग भी खोजो उसी को निर्वाण द्वार कहा है बुद्ध ने वो है सहस्त्रार तुम्हारे मस्तिष्क में आखिरी मस्तिष्क के जगह जहां हिंदू चोटी उगाते वो चोटी सिर्फ सहस्त्रार का प्रतीक है। कि वहां केंद्र है लेकिन चोटी उगाने से कुछ नहीं होता सारे बाल काट डालते थे सिर्फ चोटी छोड़ देते थे वो चोटी तो सिर्फ जगह थी बताने को कि यहाँ दसवा द्वार है। और इस पर ध्यान रखो चोटी तो बहुत लोग रखे हुए हैं ध्यान वगैरह कोई भी नहीं करता ध्यान तो पहले द्वार पर ही लगा रहता है चोटी कितनी ही बड़ी हो उसे चोटी भी इसीलिए कहते हैं कि वो शिखर वो तो जीवन का शिखर वहां छिपा है इसलिए चोटी तुमने तो शायद कभी सोचना हुआ कि चोटी क्यों कहते शिखर है गौरी शंकर है वहां वहीं छिपा है जीवन का आखिरी द्वार जहां से तुम परमात्मा में प्रवेश पाओ और ये जो वचन है उस दस में द्वार की उपलब्धि के बाद के इसलिए बड़े कठिन होंगे समझने में तर्क मुश्किल डालेगा विचार कहेगा ये कैसे हो सकता है लेकिन तुम जल्दी निर्णय मत करना अनुभव करने के बाद निर्णय करना तब तुम भी नाचोगे जैसा कबीर नाच उठे होंगे रस गगन गुफा में अजर झरे गगन गुफा दस में द्वार का नाम है गगन गुफा इसलिए तो उसके बाद गगन शुरू होता है अनंत आकाश शुरू होता है सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, अशूम शुरू होता है आकार विदा हो जाता है निराकार शुरू होता है इसलिए गगन गुफा रस गगन गुफा में अजर झरे और एक अनंत अमृत रस उस गगन गुफा में झर रहा है तुमने एक तरह के रस का अनुभव किया है वो है काम में संभोग का जब तुम्हारा वीर रस झरता है तब तो तुम्हें क्षण भर को सुख मालूम पड़ता है ये जिस रस की बात कर रहे हैं ये तुम ऐसा समझो कि सारे परमात्मा की तुम्हारे ऊपर वर्षा हो रही तुम नहा गए हो उसमें तुम्हारा रोवा रोआ नहा रहा है रोआ रोवा पुल के, के नाच रहा है और ये अजर है एक बार शुरू हो गया फिर अंत नहीं ये शाश्वत क्षण भंगुर नहीं ऐसा नहीं कि आज वर्षा होगी कल सूखा पड़ गया ये वर्षा तो अभी भी हो रही तुम्हें पता नहीं वर्षा तो अभी भी हो रही तुम उस तरफ जागे नहीं खजाना तो अब भी है लेकिन तुमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया ये तो सदा से होती रही है, ये जीवन का स्वभाव है कि वहां अजर अमृत बरतता रहे रस गगन गुफा में अजर झरे दिन बाजा झनकार उठे जहा परे जब ध्यान धरे दिन बाजा झनकार उठे जहा दो तरह की ध्वनिया हैं एक ध्वनि को कहते हैं आहत ध्वनि जैसे मैं ताली बजाऊं तो दो हाथ टकराएं ये जो ध्वनि पैदा हुई ये आहत ध्वनि दो की टकराहट से हुई तबला बजाओ बजाओ कि कोई भी वाद्य बजाओ टकराहट सब आहत ध्वनि लेकिन परमात्मा तो एक अस्तित्व तो एक है वहां तो कोई दूसरा हाथ नहीं है ताली बजाने को वहां भी एक संगीत है उस संगीत का नाम अनाहत इसलिए फकीर निरंतर कहते रहते हैं खोजो अनाहत को नाहत का मतलब एक हाथ की ताली जेन फकीर जापान में शिष्यों को कहते हैं कि जाओ और खोजो कि एक हाथ से ताली कैसे बजेगी ये उनकी खास साधना है साधक को वर्षों लग जाते वो कई तरकी में सोच के लाता है लेकिन गुरु कह देता नहीं तुझे कहने की जरूरत नहीं जब बजेगी तो मैं देख ही लूंगा तुझे बताने की जरूरत नहीं जब बजेगी तो तेरा पूरा अस्तित्व तो बजेगा रस गगन गुफा में अजर झरे बिन बाजा झनखार उठे जहां कोई बाजा नहीं कुछ बज नहीं रहा कोई टकराहट नहीं और अनंत ध्वनि का उद्घोष हो रहा है उस ध्वनि को हिंदुओं ने ओमकार कहा है। ओम उस ध्वनि का प्रतीक है नानक कहते हैं एक ओम सतनाम बस वो एक ओंकार की ध्वनि हुई सत्य का नाम है और उसका कोई नाम नहीं और सब नाम आदमी के खोजे हुए ओम शब्द का कुछ अर्थ नहीं होता ओम शब्द शब्द ही नहीं ध्वनि है और सारे संसार में जब भी कोई व्यक्ति दस में द्वार पर पहुंचता है तो वो ध्वनि सुनाई पड़ती है लेकिन इस ध्वनि को भाषा में लोगों ने अलग अलग लिखा है ये दूसरी बात है हिंदुओं ने उसे ओम कहा है मुसलमान यहूदी क्रिश्चियन उसे अम्यून कहते हैं इसलिए अमीन पर उनकी प्रार्थना पूरी होती है। वो ओम का ही रूप है दसवीं द्वार पर सुनेगी ध्वनी उसकी व्याख्या बदल सकती क्योंकि ध्वनि के साथ एक दिक्कत है कि तुम कैसी व्याख्या करोगे रेलगाड़ी जा रही हो छक छक छक कहोगे कि भक भक कहोगे कि भक, भक कहोगे कि भक, भक कहोगे, क्या कहोगे। ये तुम पर निर्भर है रेलगाड़ी ही जा रही है और अगर तुम्हें पहले से कोई धारणा है तो वही सुनाई पड़ जाएगा जैसे जा हिंदुओं को धारणा है की ओमकार ओम जब तुम धारणा ही लेके गए हो तो क्षण तुम्हें जब वो ध्वनि गूंजेगी तुम्हें ओम सुनाई पड़ जाएगा तुमने जो धारणा बना ली होगी वो धारणा उस ध्वनि को रूप दे देगी लेकिन ध्वनि के लक्षण सभी फकीरों ने सारी दुनिया में एक ही बताया और सबसे बड़ा लक्षण तो है बिन बाजा झनकार कोई चीज से पैदा नहीं हो रही इसे थोड़ा समझ जो चीज किसी से पैदा होगी वो मरेगी क्योंकि दो चीजों से जो चीज पैदा होगी उसकी सीमा और शक्ति सीमित होगी मैंने दोनों हाथ से ताली बजाई कितनी ताकत में डालता हूं उतनी देर तक ताली गूंजेगी ताकत नष्ट हो जाएगी ताली खो जाएगी कितने जोर से तुम चिल्लाते हो उतनी देर तक आवाज गूंजेगी जितनी ताकत तुमने दी है उतनी ताकत चुक जाने तो आवाज खो जाएगी तो जो भी चीज पैदा होती है पैदा होने के साथ ही उसकी सीमा और शक्ति निर्णित हो गई समझो कि एक स्त्री और पुरुष मिले दोनों की उम्र परंपरा से उनके माँ बाप और उनके माँ बाप और उनके माँ बाप सौ वर्ष तक जीते रहे तो उन दोनों के हाथ से जो ताली बजेगी जो बच्चा पैदा होगा वो सौ साल तक जी सकता है लेकिन एक परंपरा है माँ बापों की कि पचास साल में मरते रहे लोग उस घर में तो उनके हाथ से जो ताली बजेगी जो बच्चा पैदा होगा वो पचास साल में मर जाएगा तो तुम्हारी उम्र करीब करीब तय की जा सकती तुम्हारी पिछली पांच छह पीढ़ियों की उम्र जोड़ ली जाए और उसका औसत उसक निकाल दिया जाए तुम्हारी उम्र वही होगी इसमें बहुत अड़चन नहीं तुम्हारी माँ पिता तुम्हारी माँ के पिता माँ तुम्हारे पिता के माँ पिता ऐसा एक तीन चार पीढ़ी पीछे लौट के तुम सबकी उम्र जोड़ लो और अगर दस हाथियों की उम्र जोड़ो दस का भाग दे दो जो भी उत्तर आएगा वो करीब करीब तुम्हारी उम्र होगी सत्तर तो कभी इकहत्तर कभी उनहत्तर तो वही तुम्हारी उम्र होगी क्योंकि दो हाथ से तो जो ताली बची हाथ कितनी ताकत दे सकते हैं उतने दूर तक जाएगी जब भी कोई चीज पैदा होती है तो पैदा होने में ही उसका अंत तय हो जाता है कितनी शक्ति अनाहत कभी अंत ना होगा क्योंकि वो किसी से पैदा ही नहीं हो रहा इसलिए परमात्मा को हम सनातन कहते हैं शाश्वत कहते हैं क्योंकि वो किसी से पैदा नहीं हुआ अगर वो पैदा हुआ है तो वो भी मरेगा ब्रह्मा विष्णु महेश मरेंगे क्योंकि वे पैदा हुए राम कृष्ण बुद्ध मरेंगे क्योंकि वे पैदा हुए लेकिन जिससे वे पैदा हुए और जिसमें वे डूब जाएंगे मर के लीन हो जाएंगे वो कभी नहीं मरेगा वही ब्रह्म वही एक ओंकार सतनाम दिन बाजा झनकार उठे जहां समझ परे जब ध्यान धरे जब समझ में आने लगता है तब आदमी उस पर तो ध्यान धरता है बज तो वो सदा रहा है वो झनकार तो गूंज रही वो झनकार ही तो तुम हो वो झनकार इस समय भी तुम्हारे भीतर गूंज रही है लेकिन जब समझ परे जब समझ में आ जाए तो आदमी उस तरफ ध्यान देता है और स्मरण रखना जिस तरफ तुम ध्यान दोगे वही सत्य होगा एक युवक खेल रहा है हॉकी के मैदान पर पैर में चोट लग गई खून बहरा लेकिन वो खेल में लीन सारे दर्शकों को दिखाई पड़ रहा है कि पैर से खून बह बहरा लकीरें बन गई हैं जमीन पर लेकिन वो खेल में लीन है उसे पता ही नहीं कि चोट लगी उसे पता नहीं कि दर्द हो रहा उसे पता नहीं कि खून बहरा खेल खत्म हुआ एकदम पता चला वो बैठ गया पैर से खून बह रहा उसका चेहरा पीला पड़ गया पहली दफा दुख का पता चला क्या हुआ चोट लगी तब पता ना चला ध्यान वहाना था ध्यान खेल में लगा था खून बहा तब पता न चला ध्यान वहाना था ध्यान खेल में लगा था जिस तरफ तुम्हारा ध्यान होगा उसका ही पता चलेगा इसलिए इस दुनिया में हर आदमी को अलग अलग चीजें पता चलती अगर एक कवि आ जाए बगीचे में तो उसे कुछ और बातें पता चलती एक वैज्ञानिक आया उसे कुछ और पता चलता दोनों का कोई मेल ही ना होगा अगर दोनों जाके बताएं कि एक ही बगीचे को देख के लौटे हैं तो कोई भरोसा ना कर सकेगा क्योंकि कवि को सौंदर्य दिखाई पड़ेगा काव्य का जन्म होगा एक रोमांस का अनुभव लेके वो लौटेगा वैज्ञानिक को न कोई कविता का जन्म होगा न कोई रोमांस का भाव लेकर लौटेगा वो शायद कुछ नए पौधों की जाति उनके नाम क्लासिफिकेशन कौन सा पौधा किन खनिज द्रव्यों से बनके मिलके बनता है इस सब का पता लेकर लौटेगा उन दोनों की डायरी देख के आप पता न लगा सकेंगे कि ये एक ही बगीचे से लौटे ये असंभव कहते हैं कि चमहार जब किसी को देखता है तो आदमी को नहीं देखता जूते को देखता है और जूते से आदमी को पहचान लेता है जूते की हालत सब बता देती आदमी की पूरी हालत बता देती की आर्थिक हालत कैसी चल रही जूता कह देता दुकान ठीक चल रही कि नहीं चल रही जूता कह देता पत्नी से बन रही कि नहीं बन रही जूता कह देता जूते की भी कथा है चमहार पढ़ना जानता है डॉक्टर जब किसी को देखता है तो आदमी नहीं दिखाई पड़ता बीमारियां दिखाई पड़ती देखते ही से तुम डॉक्टर के घर में प्रविष्ट हुए कि बीमारी दिखाई पड़ती तुम चाहे मित्र की तरह ही मिलने आए हो एक बड़े चित्रकार ने मॉनेक उसका नाम था एक चित्र बनाया एक पोर्ट्रेट एक गरीब आदमी का एक भूखे आदमी का बड़ी पीड़ा से करहाता हुआ और अपने एक मित्र डॉक्टर को निमंत्रित किया दिखाने को डॉक्टर दस मिनट तक देखता रहा मानित बेहरान हुआ उसने कहा कि तुम्हारी चित्रकला में इतनी रुचि मुझे कभी पता नहीं था उसने कहा कैसी चित्रकला इस आदमी को अपेंडिक्स का दर्द ये जो चित्र बनाया है अपेंडिस की तकलीफ डॉक्टर देखेगा वही जो देख सकता है चमहार देखेगा वही जो देख सकता है जहा ध्यान है वही दिखाई पड़ता है ध्यान ही तुम्हारा सत्य है तुम्हारे भीतर भी बह रही है रस की धार पर तुम खेलने लगे हो कोई धन के खेल में लगा है कोई पद के खेल में लगा है तुम खेल में लगे हो वो रसधार तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती तुम ठीकरे रहे इकट्ठे कर रहे हो तुम बाहर उलझे हो जब तुम सुलझोगे बाहर, बाहर से तब ध्यान जाएगा बाहर से सुलझने का नाम समझ समझ का मतलब बहुत ज्यादा सूचनाओं का पता चलना नहीं समझ का मतलब है खेल की समझ समझ का मतलब है बाहर के उपद्रों की समझ समझ का मतलब है अब बाहर से चुके देख लिया बहुत अब आंख भीतर बंद करेंगे खेल लिया बहुत अब सुस्ताएंगे विश्राम करेंगे दौड़ लिए बहुत अब जरा रुकेंगे जिस दिन तुम्हें यह दिखाई पड़ जाएगा कि बाहर की दौड़ का कोई भी फल नहीं कितना ही पालो कुछ भी मिलता नहीं कितना ही इकट्ठी कर लो सब खाली रहता है धन का ढेर लग जाता है तुम गरीब के गरीब बने रहते हो जिस दिन ये समझ पड़ जाएगा उस दिन ध्यान भीतर जाएगा कबीर कहते हैं समझ परे तब ध्यान धरे बिन बाजा झनकार उठे जहां बिना ताल जहां कवल फुलाने कोई सरोवर नहीं लेकिन कमल रहे हैं। ही चढ़ हंसा केली करे कमल पूरब में बड़ा गहरा प्रतीक है और कमल का फूल है भी बहुत रहस्यपूर्ण बाहर जो कमल का फूल है वो भी रहस्यपूर्ण तो भीतर के कमल का तो तुम अंदाज नहीं लगा सकते बाहर के कमल की कुछ खूबियां समझ लो क्योंकि बाहर के कमल में भी भीतर भी के कमल की थोड़ी सी झलक है बाहर के कमल की पहली तो खूबी कि वो मिट्टी से गंदी मिट्टी से पैदा होता और उस जैसा पवित्र फूल नहीं कूड़ा करकट कचरा कीचड़ उससे कमल पैदा होता लेकिन कमल जैसा पवित्र पखरी तुम कहीं भी ना पा सकोगे कमल जैसी कोमल तापी और कीचड़ से पैदा होता तो कमल बड़े से बड़ा रूपांतरण है कीचड़ से कमल बड़े से बड़ी क्रांति तो तुम अपनी कीचड़ से परेशान मत होना माना कि की कीचड़ है बहुत कीचड़ है उस पर तुम ध्यान भी मत देना भीतर कमल भी खिल रहे हैं उस कीचड़ में तुम ध्यान कमल पे देना चोरी है बेईमानी है झूठ है फरेब है ईर्षा है द्वेष है घृणा है माया मोह मत्सर बहुत कीचड़ है लेकिन कीचड़ है तो कमल भी होगा तुम जरा भीतर ध्यान देना बाहर कीचड़ भीतर कमल और कीचड़ को मिटाने में मतलब ना क्योंकि उसी कीचड़ से कमल को पोषण मिल रहा है कीचड़ के दुश्मन भी मत हो जाना तुम तो कमल की तलाश करना और जिस दिन तुम कमल को पहचान दोगे उस दिन तुम कीचड़ को भी धन्यवाद दोगे उस दिन तुम कहोगे शरीर का बिना अनुग्रही क्योंकि इसके बिना ये कमल कैसे खिलता अगर तुम कीचड़ ही कीचड़ होते तो किसको ये ख्याल उठता कीचड़ को बदले किसको ये ख्याल की रूपांतरण करें किसको ये ख्याल की क्रांति करें किसको ये ख्याल आता कि शुभ सत्य सुंदरम की यात्रा करें यह ख्याल कमल का है तुम भीतर ध्यान दो और तुम्हें वहां कमल खिलते हुए दिखाई पड़ेंगे तो पहली तो खुबी है कमल की कि गंदी से गंदी कीचड़ से शुद्धतम पवित्रतम पखड़ियां उभरती और अगर कीचड़ में कमल से छिपा है तो माया में ब्रह्म छिपा है शरीर में आत्मा छिपी है दूसरी कमल की खूबी है कि रहता है पानी में लेकिन पानी छूता नहीं रहता है पानी में लेकिन आय स्पर्शित यही तो साधक की यात्रा है रहे संसार में आय स्पर्शित पानी तो चारों तरफ है लेकिन कमल ऊपर उठ जाता पानी के कि चल पानी सबको पीछे छोड़ देता भाग नहीं जाता रहता वही ऊपर उठ जाता है और फिर वर्षा का पानी भी गिरे ओस का पानी भी गिरे कमल को छूता नहीं बूंद आती है और जाती सरक जाती कमल के पास बैठ के कभी कमल से सरकती बूंद को देखना उस पर ध्यान करना एक बूंद गिरती है छूती भी नहीं दूर ही दूर बनी रहती है इतने पासों के भी कमल की पखड़ी तो होती फिर भी कहीं कोई स्पर्श नहीं होता बूंद ऐसे लगती जैसे पानी की नहीं है मोती क्योंकि अगर स्पर्श होता तो बिखर जाती फैल जाती स्पर्श होता नहीं बंदी रह जाती और जैसे ही वजन होता है वैसे ही अपने आप गिर जाती, कमल अछूता रह जाता है कमल अलग रह जाता है कमल प्रविष्टि नहीं होता बूंद अपने ही भार से गिर जाती संसार अपने ही भार से गिर जाएगा तुम परेशान मत हो क्रोध अपने ही भार से गिर जाएगा तुम परेशान मत हो लोभ अपने ही भार से गिर जाएगा तुम परेशान मत हो गिराने की कोई चेष्टा भी मत करो तुम कमलवत हो जाओ बस तुम कमल जैसे हो जाओ छूने ना चीजों को क्रोध आए दूसरी बार अब तो तुम भीतर अपने को आए स्पर्शित रखो बाहर नाटक करो क्रोध करो इनकी शायद जरूरत है जिंदगी में क्रोध के नाटक के बिना जिंदगी को चलाना मुश्किल है कभी उसका उपयोग भी है करो क्रोध नाटक की तरह अभिनेता की तरह और भीतर अछूते बने रहो ये दो खूबियां कमल की हैं ये दोनों खूबियां भीतर के कमल की भी हैं फर्क एक ही है कि दिन ताल जहां कमल तो वहां कोई ताल नहीं और कमल खिलता है क्योंकि ताल में जो कमल खिलेगा वो मुरझायेगा आज नहीं कल समाप्त होगा बिना ताल के जो खिलेगा अकारण जो खिलेगा वो सदा रहेगा अकारण सदा होने का सूत्र है तुम्हारा किसी से प्रेम हुआ अगर उसमें कोई कारण है वो समाप्त होगा वो कारण कोई भी हो धन हो सौंदर्य हो पद प्रतिष्ठा हो कारण कोई भी हो जो प्रेम कारण से पैदा हुआ वो समाप्त होगा अकारण प्रेम सदा रहेगा अगर तुम प्रार्थना भी कारण से करते हो वो भी मुझा जाएगी कारण पूरा हो जाएगा फिर क्यों प्रार्थना करोगे एक छोटे बच्चे को उसकी माँ कह रही थी कि तूने रात की प्रार्थना कर ली नहीं ईसा ही घर था मैं वह मेहमान था उस बच्चे ने कहा लेकिन अभी कोई जरूरत ही नहीं है सब ठीक ही चल रहा है तो प्रार्थना किस लिए करनी जब सब ठीक चलता है तब तुम प्रार्थना क्यों करोगे कारण से उठी प्रार्थना कारण के पूरे होकर मुर्झा जाएगी अकारण प्रार्थना अकारण प्रार्थना तुमने कभी की है तभी तुम्हें प्रार्थना का रस मिलेगा तुम कर रहे हो क्योंकि करने में आनंद है कोई कारण नहीं अकारण प्रेम तुमने कभी किया है तब तुम्हारा प्रेम ही दिव्य का द्वार बन जाएगा अकारण तुम जो भी कर सकोगे वही साधना है रास्ते पे एक आदमी गिर पड़ा है तुमने अकारण उठा दिया अगर कोई भी कारण इतना भी कारण है कि लोग देख रहे हैं कहेंगे कि कितना सेवाभावी इतना भी मन में भाव ये साधना न रही कोई नदी में डूब रहा है और तुम कूदे और तुमने उसे बचा लिया और तुमने इतना भी चाहा कि कम से कम वो धन्यवाद दे दे अगर उसने धन्यवाद न दिया तुम उदास और दुखी हुए और तुमने सोचा कि मैंने जान दांव पर लगाई साथ ने धन्यवाद भी ना दिया तो ये साधना नहीं है फिर तुम संसार को ही फैला रहे हो उसके नए नए एक स्त्री एक तालाब में डूब के मरी मुन्ना नसुद्दीन किनारे खड़ा था खड़ा ही रहा बाद में भीड़ खट्टी हो गई जब लाश निकाली गई नसुद्दीन से पूछा कि तुम यहां मौजूद थे चाहते तो बचा लेते नसुद्दीन ने कहा कि मैंने कहानियां भी पढ़ी फिल्में भी देखी मैं तो उसे बचा लेता लेकिन अगर वो विवाह का प्रस्ताव करती जैसा सभी फिल्मों में होता फिर मुझे उससे कौन बचा था कारण इस तरफ या उस तरफ और तुम संसार में हो अकार और तुम संसार के बाहर हुए क्योंकि तो परमात्मा का एक ही गुणधर्म है कि वो अकारण उसका कोई कारण नहीं तुम नहीं पूछ सकते कि परमात्मा क्यों ये बात ही व्यर्थ है तुम ये नहीं पूछ सकते कि अस्तित्व क्यों है ये बस है इसका कोई कारण नहीं थी अकार तुम अगर हो गए तो तुम अस्तित्व जैसे हो गए अकारण की सूचना कबीर देते हैं बिना ताल जहां कमल फुलाने चढ़ी हंसा केल करे और जिस दिन तुम्हारे जीवन में अकार फूल खिलेंगे तुम्हारी आत्मा हंस की तरह उन पर क्रीड़ा करेगी तुम्हारी आत्मा की क्रीड़ा तभी शुरू होगी तुम्हारी आत्मा की प्रफुल्लता उत्सव तभी शुरू होगा जब जीवन में अकार कमल खिले नहीं तो तुम दुखी पाओगे तुम्हारी आत्मा तुम्हारा हंस रोता ही रहेगा कारण से अगर तुम जिए तो तुम्हारी आत्मा तरसती ही रहेगी उसकी तरसा न बुझेगी अकार तुम जिए फिर भीतर का जो हंस है फिर वो क्रीड़ा कर पाता है उस क्रीड़ा करने वाले हंस को ही हमने परम हंस कहा है। हंस तो सभी रोते परेशान होते व्यर्थी दीन हुए व्यर्थ ही भीख मांगते मिलता भी कुछ नहीं जिस दिन तुम्हारे भीतर कारण कमल खेलता है उसी दिन तुम्हारा हंस परमहस हो जाता दिन चंदा उजियारी दर से जुड़ हंसा नजर पड़े और जहां तक तुम्हारी भीतर की आंख जाती है और उसके जाने की कोई सीमा नहीं असीम क्योंकि भीतर की आंख के लिए कोई बाधा नहीं है वो वहां तक जाती है जहां तक अस्तित्व और अस्तित्व सब तरफ सब जगह है अस्तित्व तो कहीं समाप्त नहीं होता एक जगह नहीं आती जहां लगाओ कि बस रुक जाओ रास्ता बंद अस्तित्व तो अनंत है और उस भीतर के हंस की आंख सब तरफ जाती सब दिशाओं में डोलती दिन चंदा उ जियारी दर से जनता हंसा नजर पड़े और जहां तक नजर जाती वहां तक एक उजाला दिखाई पड़ता है जो बिना चांद के इसे थोड़ा समझ लें एक तो रोशनी है सूरज की सूरज की रोशनी में रोशनी भी है ताप भी है गर्मी भी है उष्णता भी है रोशनी तो है लेकिन रोशनी में पीड़ा है तुम ज्यादा देर उसे न झेल सकोगे और तुम सूरज की तरफ आंख भी ना कर सकोगे और उस ताप में एक पीड़ा है जो जल्दी तुम्हें झुलसा देगी चांद की रोशनी में फर्क है चांद में रोशनी तो है लेकिन शीतल तुम चांद की तरफ देख भी सकते हो और तुम चांद की रोशनी में घंटों बैठ सकते हो और तुम शीतल होते जाओगे तुम शांत होते जाओगे ध्यान सूरज की रोशनी जैसा नहीं ध्यान चांद की रोशनी जैसा है दूसरी बात कबीर कहते हैं कि वहां चांद भी नहीं है बस रोशनी बिना स्रोत बिना कारण क्योंकि चांद की रोशनी भी होगी तो चांद बुझेगा तो चांद ढलेगा तो कभी पूर्णिमा होगी कभी अमावस होगी कभी चांद दिखेगा कभी नहीं दिखेगा बिना स्रोत की रोशनी सदा रहेगी दस में द्वार तारी लागी अलख पुरुष जा को ध्यान करे ये दस में द्वार तारी लागी दसम द्वार है सहस्त्रारि लागी ये तारी शब्द बड़ा मधुर है शब्दकोश में उसका जो अर्थ है उससे पूरी बात समझ में ना आएगी क्योंकि शब्दकोश तो कहेगा नींद लगी तारी लगी। लेकिन तारी का अर्थ सिर्फ नींद नहीं है तारी का अर्थ है एक सम्मोहित चित्त की दशा जैसे तुम अपनी प्रेसी को देखते हो जैसे मजनू ने लैला को देखा होगा वो तारी तारी का मतलब यह है कि सारी दुनिया का होश खो गया बस लेला रह गई सारी दुनिया के प्रति मजनू सो गया सिर्फ लैला के प्रति जागा रह गया अगर तुमने किसी हिप्नोटिस्ट को सम्मोहन करने वाले को देखा हो तो वो जब आदमी को सुला देता है सम्मोहित करके तो सबके प्रति तो सो जाता है लेकिन सम्मोहन करने के वाले के प्रति जगा रहता है वो अगर कहता है कुछ तो वो सुनता है वो कहता है उठ के खड़े हो जाओ दौड़ो तो वो दौड़ता है लेकिन अगर कोई और बोलेगा तो वो नहीं सुनेगा सबके प्रति सो गया जिसने सम्मोहित किया बस उसके प्रति जागा रह गया ध्यान अपलक एक की तरफ लग गया तारी का मतलब है सारे संसार के प्रति नींद हो गई जैसे संसार है ही नहीं और सिर्फ परमात्मा की तरफ आंख अटकी रह गई अपलक पलक झपती भी नहीं यह होगा ही क्योंकि जब दस में द्वार पर पहली दफा कोई खड़ा होता है और उस विराट सौंदर्य को देखता है उस अनंत ध्वनि को सुनता है उस अमृत की धार में स्नान करता है पहली बार ब्रह्मानंद का रस चखता है तारी लग जाती तारी लग गई अब सब संसार भूल गया ऐसा रामकृष्ण को बहुत बार हो जाता था कि वो छह छह दिन तक बेहोश पड़े रह जाते थे वो तारी की दशा थी उनको कहीं भी लग जाती थी तारी किसी ने रास्ते पर चल रहे हो किसी ने कह दिया जयराम जी उनकी तारी लग गई वो वही रास्ते पर खड़े रह गए हाथ पैर वैसे ही रह गए लोग तो समझते कि विक्षिप्त हो गया उठा के घर लाना पड़ता घंटों लग जाते तब तो वो होश न आते कोई उनसे पूछता कि क्या हो जाता है तो वो कहते ये शब्द ऐसे कि याद आ जाती राम और मैं भीतर चला गया वो दस में द्वार पर पहुंच गए ये शब्द जैसे चादी हो गया इसने एकदम दसवा द्वार खोल दिया और जब कोई दसवीं द्वार पे पहुंच जाता है तो संसार से खो गया वो रास्ते पे खड़ा हो खतरा हो ट्रैफिक का कि कार में दबेगा कि बस में कोई फिक्र नहीं वो वहीं खड़ा रहे। रामकृष्ण को उनके भक्त जब कहीं ले जाते थे तो ख्याल रखते थे कि रास्ते में कोई परमात्मा का नाम न ले दे तो रास्ते में एक उपद्रव हो जाता है और लोगों की तो कुछ समझ नहीं लोग समझते है ये पागल हो गया दीवाना रामकृष्ण को लोग उत्सव जलसों में नहीं बुलाते थे क्योंकि वो वहां पहुंच जाए तो वो खुद ही जलसा हो जाए किसको रोको कोई कुछ कह दे किसी के घर शादी थी भक्त थे रामकृष्ण के उनको बुलाया और पहले वो प्रार्थना कर गए थे कि आप ख्याल रखना क्योंकि शादी का वक्त पर रामकृष्ण कैसे ख्याल रख सकते ख्याल रखने वाला कौन जब तारी लग जाती तो कैसा ख्याल कबीर ने कहा कि पूरी मधुशाला पी गया हूं और तुम ख्याल की बात करते थोड़ी बहुत शराब नहीं पी पूरी मधुशाला रामकृष्ण गए और जैसे वो दरवाजे में प्रवेश कर रहे थे किसी ने कह दिया जय राम जी वो वहीं खड़े हो गए छह दिन तक सब शादी विवाह ठंडा हो गया दूल्हा दुल्हन को लोग भूल गए उनकी फिक्र करनी जरूरी हो गई उधर पड़ते और जब भी उठते रोते उठते आंख से आंसू की धार बह रही और चिल्लाते उठते कि माँ मुझे दूर क्यों किए दे रही क्यों द्वार बंद हो रहा है क्यों मुझे वापस भेजा जा रहा है और उठते और रोते तारी का अर्थ है दस में द्वार का सम्मोहन वहां से परमात्मा दिखता है जिसकी आंख उस पर पड़ गई सारा संसार खो जाता है शुरुआत में तो बहुत कठिन होता है शुरुआत में तो चाहिए साथ संगी भक्त जो ध्यान रख सके अन्यथा वाद नहीं मर जाएगा क्योंकि छह दिन बेहोश पड़ा पानी भी देना पड़ता मुंह में दूध भी देना पड़ता पंखा भी करना पड़ता उड़ाना भी पड़ता उसे तो कुछ पता नहीं वो इस दुनिया में है ही नहीं लाश पड़ी है इस दुनिया में वो तो किसी और देश में उड़ गया कबीर कहते हैं चल हंसा वेश वो जो दूसरा देश है चलें वहां नानक एक गांव से गुजर रहे थे और हंस उड़ गए आकाश में सरोवर के किनारे खड़े थे और हंसों के एक कतार उड़ी और नानक उनके पीछे भागने लगे मर्दाना उनका भक्त सात था उसने बहुत रोकने की कोशिश की कि क्या कर रहा हो लेकिन वो रुके ही नहीं मरदाना भी पीछे भागता रहा जब तक हंस न रुक गए तब तक नानक न ना रुके लगता है हंस भी समझे हंस रुक गए नानक उनके पास पहुंच गए मरदाना तो डरा कि वो पास जाएंगे तो वो फिर हो जाएंगे मगर वो नहीं उड़े नानक उनके बीच बैठ गए और आंखों आंसु की धार बह रही है और उन्होंने जो वचन कहे वो बड़े अद्भुत थे उन्होंने कहा हंसो तुम तो बड़े दूर आकाश में उड़ते हो तुमने जरूर उस बनाने वाले को कभी देखा होगा तुम तो बड़ी बड़ी दूर की यात्रा पर जाते हो चल हंसावा दे तुमने जरूर मेरे बनाने वाले को देखा होगा मैं उसकी तलाश में हूँ कुछ खोज खबर तुम मुझे दो कुछ पता ठिकाना फिर आज सुबह बह रहे हैं और वो वही रुके और एक पर मस्ती उनको घेर लिया मरदानों को वो हमेशा साथ रखते थे मरदाना एक संगीतज्ञ था जैसे ही नानक खोने लगते वो अपना एक तारा छिड़ देता वो एक तारा तरकीब थी उनको वापस लाने की वो मरदाना के एक तारा को सुन के तक्षण वापिस आ जाते थे वो कुंजी थी नहीं तो वो दृष्टि द्वार पर अटक जाएं तो जो रामकृष्ण की हालत होती थी वो नानक की होती लेकिन रामकृष्ण के पास मरदाना जैसा कोई कुशल कलाकार न था क्योंकि वो वही धुन बजाता था जो वापस लौटा ले धीरे धीरे धीरे धीरे नानक वापस आ जाते स्वस्थ हो जाते शरीर में हो जाते मर्दाना को उन्होंने जीवन भर साथ रखा मर्दाना मुसलमान था नानक हिंदू थे मंदिर में भी जाते तो तभी जाते जब मर्दाना साथ जा सके क्योंकि मंदिर में तारी लग जाए अगर कोई मंदिर कहता कि मुसलमान को न जाने देंगे तो वो मंदिर के जाने के लिए बंद था तारी का अर्थ है जब कोई दसम द्वार पर खड़ा होता जब कोई दसवें द्वार के आगे निकल जाता है तब फिर तारी नहीं लगती बुद्ध और महावीर को तारी नहीं लगती ये दसवें द्वार पर खड़े होकर जब कोई देखता है उस अनंत के सौंदर्य को तब तारी लगती इसलिए याद रखना इस बात को रामकृष्ण को जैसी बेहोशी आती है ऐसी बुद्ध और महावीर के जीवन में कभी नहीं आई वो दस में द्वार पर रुक कर तो उन्होंने देखा नहीं वो तो सीधे उतर गए द्वार पर ध्यान ही नहीं दिया द्वार के पार कौन उस तरफ भी नहीं देखा वो चले ही गए वो खुद ही एक हो गए उसके साथ फिर तारी नहीं लगती क्योंकि द्वैत चाहिए तारी लगने को परमात्मा अलग मैं अलग मैं अपने घर पर खड़ा हूं परमात्मा मुझे दिखाई पड़ रहा तब तारी लगती जब मैं डूब ही गया परमात्मा में एक हो गया तब तारी नहीं लगती तारी किसकी लगेगी तारी भक्त की लगती थी भगवान की नहीं तो इसलिए एक बड़ी बेबूज घटना है लोग पूछते हैं कि रामकृष्ण को जैसा होता था वैसा बुद्ध को क्यों नहीं हुआ महावीर को क्यों नहीं हुआ या तो रामकृष्ण गलत है या बुद्ध और महावीर गलत कोई भी गलत नहीं रामकृष्ण दस में द्वार पर खड़े होकर झलक ले रहे हैं और वो भक्त की मनोदशा है भक्त कहता है भगवान थोड़ी दूरी बनाए रखना ताकि मैं तुझे देख सकूं तेरा रस पी सकूं और तेरे सौंदर्य को निहार सकूं थोड़ी दूरी बनाए रखना भक्त भगवान होना नहीं चाहता भक्त कहता आखिर तक थोड़ा फासला बनाए रखना तेरे सिंहासन के पास आ जाऊं लेकिन तेरे चरणों को छू बस इतना काफी है जन्मों जन्मो तक भक्त रहूं निश्चित ही बड़ा अपर अपरंपार सौंदर्य जो ज्ञानी को नहीं मिलता जो भक्त को मिलता है क्योंकि भक्त थोड़ा फासला बनाए रखता है और कहता तुम भगवान मैं भक्त तुम मालिक मैं दास इसलिए कबीर बार बार कहते हैं कहे दास कबीर मालिक नहीं दास तुम्हारे चरण पकड़ लू बस इतनी मेरी मंजिल वही मेरा वैकुंठ वही मेरा मोक्ष भक्तों ने गाया है कि मैं मोक्ष नहीं चाहता मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा चाहिए तो भक्त दसवें द्वार पर रुकता है उससे आगे नहीं बढ़ता क्योंकि उससे आगे बढ़ा कि सागर में गया जैसे गंगा वहीं रुक जाए जहां से सागर में गिरती और वहां से खड़े होके सागर को देखे ये तो नानक कबीर और रामकृष्ण की दशा है बुद्ध और महावीर सीधे सागर में चले जाते साकर हो जाते वहा भक्त और भगवान का कोई फासला नहीं रह जाता वे स्वयं भगवान हो जाते फिर तारी नहीं लगती तारी किसकी लगे किस पे लगे द्वैत खो गया तारी खो गई दस तारी लागी अलख पुरुष जा को ध्यान करे काल कराल निकट नहीं आवे काम क्रोध मधलोभ जरे और दस में द्वार पर अब न तो मौत पाथाती क्योंकि पहले द्वार पर मौत दसवें द्वार पर अमृत पहले द्वार पर जीवन मौत दोनों है दसवें द्वार पर जीवन के पार जो जीवन जिसका कोई जन्म नहीं जिसका कोई अंत नहीं महाजीवन काल कराल निकट नहीं आवे काम क्रोध मदलोभ जड़े और अब काम क्रोध मदलोभ सब अपने आप जल गया हटाना नहीं पड़ता लड़ना नहीं पड़ता वो तो सब पहले द्वार के ही आनुषांगिक अंग जो पहले द्वार पर खड़ा है काम के द्वार पर जो खड़ा है उसे क्रोध भी होगा मद भी होगा लोभ भी होगा क्योंकि जब तक कामना है तब तक तुम क्रोध से कैसे मुक्त होगे? जो भी तुम्हारी कामना में बाधा डालेगा उसी पर क्रोध आएगा तब तक तुम मद से कैसे मुक्त हो गे? क्योंकि अगर मद से तुम मुक्त हो गए बेहोशी से मुक्त हो गए तो काम वासना में कौन गिरेगा तब तक तुम लोभ से कैसे मुक्त होगे क्योंकि लोभ का इतना ही अर्थ है काम वासना को पूरी करने का साज सामान जुटाना अगर तुम झोपड़े में हो तो बहुत सुंदर स्त्री ना पा सकोगे सुंदर स्त्री पानी चाहिए झोपड़े में हो तो झोपड़े के लायक स्त्री मिलेगी तो लोभ का अर्थ इतना ही है कि काम वासना ठीक से पूरी हो सके इसका इंतजाम जुटाना जब तक काम है तब तक क्रोध लोभ सब जारी रहेंगे काम कैसे मिटेगा लड़ लड़के कभी नहीं मिटता जिसकी जीवन ऊर्जा दस में द्वार पर पहुंच जाती है अचानक पाता है सब जल गया ना अब काम है ना क्रोध है ना लोभ है जुगत जुगत की त्रसा बुझानी और जन्मों जन्मों की जो प्यास थी वो बुझ गई क्योंकि जिसकी तलाश तुम संसार में कर रहे हो वो संसार में है नहीं तो प्यास तो बनी ही रहती है कितना ही पियो इस पानी को प्यास बुझती नहीं जीवन में एक कुए के पास गए राह से गुजरते थे एक औरत पानी भरती थी जिस उसने कहा कि मुझे पानी पिला दे मैं बहुत प्यास हूं धूप थी लंबी यात्रा थी दूर गांव से चल के आए थे उस स्त्री ने कहा क्षमा करें, लेकिन मैं अछूत जात की हूँ छोटी जात की हूँ और बता देना उचित है मेरे हाथ का छुआ पानी बड़ी जात के लोग नहीं पीते जिसने का तू तो उनकी फिक्र छोड़ और अगर तू मुझे पानी पिलाएगी इस कुए का तो मैं तुझे उस कुए का पानी पिलाऊंगा की फिर प्यास कभी लगती नहीं मैं तुझे वो पानी पिला सकता हूँ क्यों तो उसे पीने के बाद जिस जिस कुएं की बात कर रहे हैं वो दस मसम द्वार पर जो खड़ा हो जाता है जुगत जुगत की त्रसा बुझानी कर्म मर्म अघ व्याधि तरे सब पाप कर्म इत्यादि सब समाप्त हो गए सब जल गए कहे कबीर सुनो भाई साधु अमर होए कब हो न मरे इस दस में द्वार को जिसने जान लिया वो अमर हो गया उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं है धर्म अमृत की खोज है अमृत दस में द्वार का अनुभव कैसे तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी जीवन शक्ति पहले द्वार से उठे और दसवें तक पहुंच जाए यही सारी ध्यान का प्रयोग कर रहे हैं वो ध्यान तुम्हारी ऊर्जा को पहले द्वार से उठाकर दसवें तक ले जाने का मार्ग है इसलिए पहले दस मिनट तुम शरीर को कपाते हो कपाने का अर्थ है कि जो जो ऊर्जा जहां जहां दबी पड़ी है वो पिघल जाए जहां जहां रुकी पड़ी है वहां वहां से गतिमान हो जाए अगर तुमने ठीक से शरीर को दस मिनट तक संपूर्ण भाव से कपाया तो सारी दबी हुई ऊर्जा प्रकट हो जाएगी बहने लगेगी फिर दूसरे चरण नृत्य नृत्य का अर्थ है कि जो ऊर्जा अब फैल गई है सब तरफ वो आनंद भाव में रूपांतरित हो तुम नाचो जैसे तुम एक उत्सव में हो कोई तो प्रकूतरा है तुम नाचो आनंद भाव से क्योंकि जितने तुम आनंदित होते हो उतनी ही ऊर्जा ऊपर उठती है। जितनी ऊर्जा ऊपर उठती उतने तुम आनंदित होते हो तो अगर तुम मस्त हो गए नाचने लगे जैसे पूरी मधुशाला पी गए ऐसा कंजूस का नाच उससे काम ना चलेगा कि नाच रहे ऐसा जैसे कि बड़ी मजबूरी है कि क्या करें अब आप हंसे या कि देखने ले शायद कुछ हो ना ऐसे नहीं चलेगा ऐसा कुनकुना काम नाच रहे ऐसे पागल होकर पागल हुए बिना परमात्मा नहीं मिलता तुम अपनी बुद्धि से चले तो तुम जहां हो वहीं रहोगे तुम्हारी बुद्धि से थोड़ा पार जाने की जरूरत है और जब तुम्हारी पूरी ऊर्जा आनंद मग्न हो गई ऊपर की तरफ बह रही आनंद मग्न होने का अर्थ ही एक ऊपर की तरफ बह रही क्योंकि आनंद का भाव ऊपर की तरफ बहने से होता है जितने नीचे बहती उतना दुख का भाव होता है उतनी ही जीवन में नर्क उतरता है इसलिए हम कहते हैं नर्क नीचे ऊपर, उसका मतलब कुल ही कि पहले द्वार के साथ जुड़ा है स्वर्ग ऊपर ऊर्जा दस में द्वार मतलब पर खड़े होकर विराट की तरफ बैठी तब तुमने अपने जीवन में स्वर्ग बना लिया दोनों तुमने छिपे जब ऊर्जा प्रवाहित हो रही और तुम आनंद मग्न हो तब ठहर के खड़े हो जाना या बैठ जाना ताकि ऊर्जा को अब पूरा मौका मिल जाए प्रवाहित होने का बैठ जाना उपयोगी है ताकि सिर्फ रीण बचे सारा शरीर खो जाए सिर्फ ऋण बचे और ऋण से ऊर्जा ऊपर जाए और सारी ऊर्जा ऋण में संग्रहित हो जाए फिर लेट जाना है ताकि जो ऊर्जा संग्रहित होकर ऊपर बह रही उसकी और सुगम हो जाए वो दसवी द्वार पर टक्कर मारने लगे कुंद का पूरा प्रयोग दस में द्वार पे टक्कर मारने का है कर मर्म अगिदाध करे कहे कबीर सुनो भाई साधु अमर होए कबू न मरे आज इतना